वो बहुत ही अच्छे टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट हैं तो आप सभी की तरफ से गीतांजलि राव का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शान्ती। ओम शांति, शांति, गीतांजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं क्या स्टेटस है आपका हमारे सभी श्रोता आपको सुनना चाहते हैं रमेश जी मैं चाइल्ड रही, 1979 में में में दूरदर्शन की चाइल्ड किया गया सो, सो लोग आए थे उस ऑडिशन ऑडिशन मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एक ही चाइल्ड थी अच्छा, और उसके पहले हा उसके पहले मैं दूरदर्शन में काम किया करती थी या याकूब शायद मेरे जो गॉड फादर है उन्होंने मुझे हमारी दूरदर्शन की और हमारी कॉलोनी की दीवार एक ही थी हाँ। तो मैं से गार्डन में खेल रही थी तो यकूब सैद के जो असिस्टेंट्स थे वो आ गए बोले कि तुम कहाँ रहती हो मैंने कहा यहाँ रहती हूँ तो बोले घर दिखाओ आप एक्टिंग करोगे मैं यहां करूंगी आपको डर नहीं लगता क्या कि किस बात के डर है मुझे नहीं डर है तो बोले आइए फिर मेरे पापा से बात किए ले गए मुझे बोले की यहाँ से एंट्री करना है यहाँ बोलना है डायलॉग्स जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे किया तो बार बार बुलाया करते थे फिर उन्होंने कहा नहीं आप एक पॉमनेंट आर्टिस्ट हमारे दूरदर्शन के लिए ही चाहिए तो सैकड़ों लोग आए थे उनमें मुझे भी ऑडिशन देना पड़ा मैं एक छोटा सा मोनो एक्ट करना पड़ा और मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया उस वक्त हमारे डायरेक्टर थे वीरेंद्र शर्मा वो प्लेज और बहुत सारे चीजें करते थे तो मैं आई गॉट अ लेटर फ्रॉम दूरदर्शन यूर अभिनेप अप्रूव ऑफ टीवी ड्रामा चाइल्ड एक्टर गीतांजल जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका ऑडिशन हुआ उस समय और आप उसमें कैसे एंट्री किया वो सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है आशा करता तो हूँ हमारी सभी दोस्तों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि जब भी बात होती है टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट के बारे में तो वो बड़े अच्छी तरह से सुनते हैं कि कुछ क्यूरसिटी लेकर सुनते हैं तो मैं चाहूंगा सफर कैसा शुरू हुआ और फिर कैसे कैसे आप आगे बढ़े उसके बारे में बताइए जैसे में ग्रो बढ़ती गई मैं कॉलेज गई तो मैं लाइव उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था नेशनल दिल्ली और लोकल चैनल एक ही था बट लोकल चैनल सुबह होता था और राष्ट्रीय प्रसारण शाम को साढ़े आठ के बाद होता था तो हमारे लाइव प्रोग्राम्स होते थे हिंदी के खेल खिलौने किलबिल यूदर्शन हमारा शहर तो यू प्रोग्राम्स में एंकर करना लगी उस जमाने तो लाइव होते थे मुझे तो एक घंटे पहले हमारे प्रोड्यूसर गीतांजलि ये पार्टिसिपेंट ये टॉपिक है आपको बोलना है चलो वी आर गोइंग ऑन लाइव करके तो ऐसा हुआ करता था और मैं बहुत अच्छी तरह से खूब निभाया करती थी क्योंकि ये प्रोफेशन मुझे अच्छा लगने लगा यू नो आई वाज लाइकिंग दिस प्रोफेशन अ लॉट तो जब हमें कोई प्रोफेशन अच्छा लगता है तो हम तन मन धन यू नो पूरा एक साथ लगा के हम ये करते हैं और धीरे धीरे 1987 एटी आई पास माय ग्रेजुएशन फ्रॉम विल्सन कॉलेज और फिर मैं दूरदर्शन में प्रोग्राम असिस्टेंट करके जॉब करने लिया <laughs> और वो जॉब हाँ, जी जी वो जॉब करते करते फिर मैं बाहर बासु चटर्जी सीरियल किया करता था चिन्ह लक्ष्मी काफी सीरियल्स किया करते थे तो मैं उनमें काम करती थी फिर एक दिन ऐसे सेट पर बैठ थी, थी तो बोर थी हम मुझे बोर आ रहा था कि काम के बाद कुछ काम नहीं है तो मैं असिस्ट करती थी पर तो उस, बा, उस जमाने की बात है हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे एक की फिल्म थी। तो मैं दूसरे दिन, दिन में काम करके बैठ गई दादा बोले क्यों आ, बासुदा बोले की आज तुम करोगे नहीं दादा मैं करूँ हाँ हाँ क्यों नहीं आप मुझे बहुत हेल्प कर रही हूँ ऐसा करके मैंने उनके साथ एक्टिंग भी की असिस्ट भी की फिर उनका एक बहुत पॉपुलर सीरियल आता था बोमकेश बख्शी श बख्शी के लिए मैंने पोस्ट प्रोडक्शन किया और उस वक्त वो एक फिल्म कर रहे थे गुदगुदी और प्रदीप सिन्हा को लेके तो मुझे बोले गीतांजलि आप असिस्ट करो भी मुझे ये फिल्म के लिए मैंने कहा दादा क्यों नहीं इट्स माय ऑनर आपके साथ काम करना मुझे तो तब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस जमाने प्लस चैनल करके तो दादा सेट पे लेके आए उन लोग आए एग्जीक्यूटिव लोग और बोले आप साइन करो और मुझे तभी पंद्रह हजार का एडवांस दिए थे और शायद पचपन हजार का कॉन्ट्रैक्ट होगा अभी बराबर मुझे याद नहीं है नहीं। बहुत साल हुए बट दादा मुझे बहुत प्यार करते थे इट्स ऑनर एक लेजेंड डायरेक्टर के साथ काम करना सीखना फिर उसके बाद दादा बोले आप बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हो तो आप एक्टिंग किया करो उसे मत रोको फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ उस जमाने वैसे भी मैं लोकल चैनल्स के लिए सीरियल्स किया करती थी बट फिर पहला चैनल आया था जी सेकेंड आया था सोनी फिर काफी सीरियल्स हम पाँच सीरियल आ, काफी सीरियल्स मैं कर चुकी फिर सोनी पे आया था सीआईडी हमारे बीपी सिंह साहब दूरदर्शन के कैमरामैन के और डायरेक्टर है वो रिटायर्ड होके वो सोनी पे फिर सोनी पे सी आई कई स्टार प्लस पे कई किसी रोज कई तो होगा सब बालाजी के सीरियल्स काफी सीरियल्स करती रही फिर एक बार मुझे मौका मिला काम करने का राजकुमार संतोषी के साथ तो वो फिल्म थी चाइना गेट और चाइना गेट के पहले मैंने एक पी रामा राव की फिल्म की भी कॉलेज में थी सच्चाई की ताकत धर्म जी और अमृता सिंह थी और लीड गर्ल्स का था कि वो ट्रेन करती है गाँव में कैसे लड़कियों प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को अगर कोई आपत्ति आती है ऐसी फिल्म थी फिर तो चाइना गेट लज्जा आ, माई वर्ड्स मर्डर नाच राजकुमार संतोषी का हल्ला बोल खाकी काफी उनके फिल्म क्योंकि फिर एक यू न आपसी संबंध हुआ था। राजकुमार संतोषी जी पूछ रहे थे आ, कि गीतांजलि जी हमने सुना बासुदा की असिस्टेंट हो क्योंकि उस फिल्म में चाइना गेट में के के रैना रेगुलर ही ये तो दादा की असिस्टेंट और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो ये जो रिस्पेक्ट मुझे मिला इंडस्ट्री से मुझे बहुत कुछ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बट मैं आउट ऑफ द वे जाके कभी किसी को मिली नहीं एक दो तीन चार फिल्में की लोगों को मेरी नेचर बिहेवियर पसंद हुआ तो मेरे लिए जो भी कैरेक्टर होता था कहीं और जगह भी कास्टिंग होती थी तो बोलो बोलते कह रहे गीतांजलि जी को बोला बहुत अच्छे आर्टिस्ट है उसके कोई टेंट्रम्स नहीं क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत टेंट्रम्स एक्टिंग आता है कम टेंट्रम्स ज्यादा होते सेट पे आते थे बोलते थे दादा वेयरस में बिस्लरी जैसे कि लोग घर से बिस्लरी पीते तो ये सब मुझे पसंद नहीं था मैं अपना काम करती थी और काम में काम से लोग मुझे पहचानने लगे मेरे एक अच्छे स्वभाव से हेल्पफुल स्वभाव से एक जो सेट पे नए आर्टिस्ट आते थे उनको मैं कहती थी कि ऐसा करो वैसा करो तो ये फिर मैंने बहुत हिट फिल्म मधुर भंडार करके ट्रैफिक सिग्नल शॉर्ट उनका फैशन Uh, फिर सप्ताह कॉर्पोरेट uh, अभी कैलेंडर गर्ल्स काफी फिल्में मैंने मधुर जी के किए हैट्रिक है शूट आउट हेट लोखंड भाला बिग बैनर्स मूवीज की और वो करते करते मैं यूनिस्टिस के लिए काम करती रही एज अ सोशल वर्कर फॉर गर्ल चाइल्ड और एच वी एड्स फिर जो टॉयलेट्स बिल्ड नहीं करते तो हम गांव गांव जाते थे यूनिसेफ गाड़ी बेचते थे हमें और फिर हम जाके वहां पे लोगों को बताते थे कितना इंपॉर्टेंस है ये शौचालय अभी जो अमित जी इनके आ, क्या कहते हैं हैं एड्स होते टीवी पे आप सुनते हो अमित जी का जिक्र हुआ तो मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं एक फिल्म कर रही थी राजकुमार संतोषी की पावर पहले उनकी शूटिंग हो रही थी चांदीवली स्टूडियो में और बच्चन जी आए थे सब चल रहा था सेट पे पहुंच गए तो राज जी बोले मुझे यहाँ पे एक राजस्ट चाहिए एक फीमेल आर्टिस्ट और बहुत इमोशनल सीन तो असिस्टेंट डायरेक्टर बोले सर आपने तो बताया नहीं हम कोई जूनियर आर्टिस्ट ले लेते बोले नहीं नहीं मुझे तो इसमें एक्टर ही चाहिए आप क्या कर लें फिर अमित जी को शायद उन्होंने कहा होगा आ, हम वेट करते ब्रेक लेते या जो भी है वो वेट कर रहे थे मुझे संतोषी के यहाँ से फोन है गीताजलि जी आप क्या कर मैंने कहा मैं घर पे हूँ चांदी कितने देर में पहुंचोगी मैंने कहा ट्रैफिक हो तो आधा घंटा नहीं तो पंद्रह मिनट तो बोले आप प्लीज एक कॉटन साड़ी पहन के निकला और जैसे मैं चेंज करके मैं निकल के पहुंच गई गेट पे से सब मेरी राह देख रहे थे मेरे हाथ से मेरा बैग ले लिया और बोले पहले जाओ सेट पे राज्य हम राजकुमार संतोषी जी को राज्य के थे तो एक है ना बहुत एक अच्छा फैमिली रिलेशन है राजेश बहुत अच्छे इंसान अच्छे डायरेक्टर है मेरे फेवरेट है मधुर जी और राजकुमार संतोषी और राम गोपाल तो मैं पहुंच गई सेट पे तो राजकुमार संतोषी बोले कि देखो गीतांजलि मुझे तब तक पता नहीं था कि उस फिल्म में बच्चन जी है मुझे कहा कि दो बच्चन इज दे दिस इज योर सीन इमोशनल यू हैव लॉस्ट योर सन इन द रेलवे एक्सीडेंट एंड बच्चन जी कम्स एंड ए सीस यू योर क्राइम and and and and he he becomes panic while this lady is also disturbed and he goes inside एंड ही एंड सीन वायल लेडीजो डिस्टर्ब एंड ही बहुत इमोशनल है आप रो के दिखाओ आप मराठी बात कर सकते मराठी बोले तो चलो सीन करते और जो मैंने सीन किया लिटरली मैंने रमेश जी रो ही रो पड़ी नो ग्लिस नथिंग तो बोले कमान गो फॉर take बोले रमेश फिर बच्चन जी को बुलाए जी जी को बोले we'll real, बोले विल विल हैव हैव वन मुझे फिर फिर से तुम करके दिखाओ फिर मैंने आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो कमाल का, का काम करते हो यू you नो know, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवॉर्ड मिल गया <laughs> इतने बड़े जो एक्नॉलेजमेंट मिलना hmm. ये बहुत बड़ी बात है फिर मैं बहुत खुश हो गई और फिर हमारा दो चार टेक हो गए फिर मैं अपने वैन में आ गई फिर लाइक यू नो हमारे शॉट्स हो गए क्लोजअप्स हो गए तो मुझे ऐसा ना उस दिन बहुत अच्छा लगा कि एक एक्टर हमारे लिए वेट कर रहा था तो वो बच्चन जी भी सोच रहे थे कौन तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है जो राज जी ने इतना ब्रेक किया फोर्टी मिनट्स तो किया होगा यू नो हाँ तो ये बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था गीतांजलि जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा फील हो हु रहा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का गीतांजलि जी मैं चाहूंगा कि ब्रेक में हम लोग एक गीत सुनते हैं तो उस गीत को आपके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा जो गीत आपको बहुत पसंद आता है उस गीत के दो लाइन गुनगुना दीजिए इतनी शक्ति न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रस्ते में हम भूल कर भी कोई भूल होना शब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 ताबीज पढ़ा दिया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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को गीतांजलि जी ने शुरुआत की और ये गीत हमने सुना मैं इसलिए कहा कि गीतांजलि राव को भी गाने का बहुत शौक है वैसे वो गायक नहीं है लेकिन उनको हर जगह जब भी मौका मिलता है वो गाती हैं तो इसलिए मैंने कहा दो लाइन जरूर गुनगुना दीजिए आप तो आइए आगे बढ़ते हैं और गीतांजलि राव फिर से एक बार आपका स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग जैसे कि फिल्म एंड इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं टी में भी आपने काम किया सारे में काम किया और मैं चाहूंगा या कुछ और भी करना पड़ता है तो थोड़ा सा मैं आपका एक्सपीरियंस एंड हमारे यूथ के लिए एक मार्गदर्शन हो उस हिसाब से आप बताइए रिक्वेस्ट uh, करना चाहती हूँ कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है ये फील्ड ग्लैमर है एट्रैक्शन है मुझे हीरो बनना है मैं ये एक्टिंग करता हूँ एक्टिंग उतनी आसान नहीं है हर एक को सीखना है कोई अच्छा क्लास यानी कि एक क्लास uh, सीखने से भी एक्टिंग आती नहीं मैंने तो एक्टिंग कोई कोर्स नहीं किया ये मेरा इनबॉर्न था मेरे अंदर से था एक्टिंग इज रियक्टिंग तुम एक्ट क्या करते हो एक डेली जिंदगी में एवरी एक्शन एज रियक्शन तो ये एक्टिंग होती है बस उनको नॉलेज लेना है कि कैमरा कहाँ देखना चाहिए ओवर शोल्डर क्या क्या होता है लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है मिड शॉर्ट क्या होता है कभी कभी सामने एक्टर नहीं होता है हमारा क्लोज लिया जाता है टाइट हमारा फेस होता है हमको हिलना नहीं होता है ना राइट right, ना लेफ्ट बस वहीं पे एक दिखाया जाता है कैमरा के लेंस कि आप राइट को देखो और बोलो डायलॉग्स और मुझे बोलना है या हमारे पीछे कैमरा लगा रहता है दैट इज कॉल्ड ओवर शोल्डर कैमरा तो ये कैमरा के नॉलेज लीजिए आप और प्रॉपरली करके उसको रियाज कीजिए आजकल तो क्या हमारे मोबाइल में भी अच्छे अच्छे कैमराज आए किसी को कही कि एक छोटा सा आप अपना तैयार कीजिए और एक शूट करके देखिए आपको कितना लग रहा है जब आप फिल्म हो तो आपको अच्छा लगता है कब जब वो natural होता है अरे क्या कमाल का, का काम किया तो हर एक एक्टर को उसमें मेहनत करनी है फिल्में देखने पहला तो उनको थिएटर ज्वाइन करना थिएटर से खुल जाते थिएटर से कैमरा एंगल नहीं सीखेंगे एक्टिंग सीखेंगे क्योंकि उनका इमिजिएट रिएक्शन होता है अब जब करते हो तो प्ले तो मैं कहती हूँ की यूथ को ये प्रोफेशन चुनो बट टोटल करियर मत बनाओ जब तक तुम एक बड़ा नाम तुम्हारा होता नहीं है क्योंकि एक्टिंग पे डिपेंड रहोगे तो कभी तुम सक्से नहीं रहोगे आप काम करो कोई भी बिजनेस करो बिजनेस करते शौक के तौर से आप करो और फिर जब आप एक मौका आपको लगेगा नहीं आप बहुत काम कर रहे बहुत पैसा आ रहे तो फिर इस पे कॉन्सेंट्रेट करो मैं हर एक को यह कहना चाहूंगी सिर्फ इस करियर पे डिपेंड मत हो क्योंकि ये करियर अनसर्टन है और ये पूरा लक पे चलता है अगर आपका लक है तो आप एक दिन में आपका एक ऑडिशन किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने देखा तो आपको उठा लेंगे वरना तो आप ऐसे रहोजे तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है तो कोई भी करियर करते जैसे कि मैं हूं मैं दूरदर्शन में काम नौकरी करते तो दो एटी से 2005 तक मैंने नौकरी की पांच के बाद मैंने क्विट की और फ्रीलांस काम करने लगी क्योंकि मुझे पता चला कि नाउ अनसेटल्ड तो ये यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि एक करियर है पहले एजुकेशन कीजिए ऐसे मत कीजिए कि ये करियर है तो बस इसी पे लगाऊ नहीं एक अच्छा प्रोफेशन के लिए एक अच्छा एजुकेशन अच्छा कल्चर होना जरूरी है बहुत जरूरी बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है लोग कहते हैं कि ये ग्लैमर फील्ड है तो हम शराब पी सकते सिगरेट पी सकते नहीं ये सब व्यसन है व्यसन से हमें बर्बाद कर देता है अगर आप एक डिसिप्लिन जैसा बच्चन जी है अगर हमारा साथ का शिफ्ट है तो पौने साथ को बच्चन जी सेट पे रहते बहुत से हमारे लेजेंड एक्टर्स है बहुत डिसिप्लिन और इस फील्ड में बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है ऐसे नहीं कि आ रही ये फील्ड बहुत किमर है बहुत ये ऐसा नहीं है हम अच्छे कहीं भी रहेंगे तो हम अच्छे ही रहेंगे आज मुझे इतने साल हो गए हम जब पार्टी में जाते हैं तो मुझे आप लेती नहीं हूं मैंने कहा मुझे आदत नहीं है मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ वो तो मेरी आदत है तो ये एक आदत हमारे हाथ में होते लोग समझते कि कुछ फैशन है ये नहीं ये तुम्हारा डिसिप्लिन है तुम एक अपने आप को डिसिप्लिन रखो इसको चुनो बट पूरा करियर दाव पे मत लगा धीरे धीरे उसको सीखो, स्टडी करो समझो एक काम करते करते इसको एक हॉबी रखो हॉबी करते करते धीरे से मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की मैंने दूरदर्शन में प्रोडक्शन किया इवेंट्स किया मैं काफी इवेंट्स करती थी क्योंकि मेरा बहुत इंटरेक्शन एक्टर्स लोगों के साथ होता था तो कभी मुझे गीतांजलि जी पहले तो मैंने बहुत फ्री काम किया कि उनको एक्ट्रेस चाहिए ठीक है मैं रिकमेंड करती हूँ बुलाती बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा भी परिवार है मेरा भी बच्चा मुझे काम तो करना है पैसे तो कमाने हैं फिर मैं धीरे धीरे उनको मेरे कोऑर्डिनेशन के चार्जेस करने लगी इवेंट्स मैं खुद करने लगी बट एक्टिंग मेरा पैशन है एक्टिंग आज भी कर रही हूँ अच्छे मौके मिल रहे है इसलिए मैं क्रेजी नहीं लड़कियों के लिए खास वो लड़किया आजकल इतने क्रेजी हो जाते हैं वो कुछ भी रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए मैं यही हमारे सभी दर्शकों को लड़कियों को हमारे जो भी नए टैलेंट्स हैं सिंगिंग भी तुम्हारा सी मैं हमेशा कहती हूँ देर इज अ राइट टाइम एंड अ राइट प्लेस अगर आप सही समय पे और सही जगह पे हो आपका स्टार चमकेगा और आपका लक होगा तो चमकेगा कोई गलत रास्ता लेके आप समझोगे कि आपको बहुत काम मिलेगा नहीं ये ऐसा नहीं है इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट एक औरत होती है एक रिस्पेक्ट होता है तो हर एक फीमेल के लिए एक औरत के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि लिव रिस्पेक्ट डाय रिस्पेक्ट और एक प्रिंसिपल पे रहो अब नहीं नहीं मेरे मुझे ये काम करना ठीक है मैं ये करूंगी मैं मैं अभी हीरोइन हो गई हूँ मैं सिंगिंग कर रही हूँ ये कर नहीं होता है आज मुझे इंडस्ट्री में बहुत इज्जत से मेरा नाम लिया जाता है गीतांजलि जी मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते हैं ये हमें कमाना पड़ता है तो सिर्फ ये इतना नहीं है और करो मेहनत मेहनत का हमेशा फल तो मीठा ही होता है और हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस जो इंसान हार्डवर्क करता है आज रमेश जी मैं इतना काम कर चुकी हूँ लाइफ में मैंने इतना मेहनत के इतनी ईमानदारी से निभाया है आज मुझे उसका फल मिल जाए और मैं चाहती हूँ कि हमारे युवक भी ये सीख लें कि सिर्फ इस करियर पे मत डिपेंड हो जाएंगे ये करियर बहुत अच्छा है बट आपका लक्साथ देना चाहिए अभी आज के जो भी सिंगर्स हैं, मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि अभी चार सिंगर्स एक गाना गाते अब कौन से सिंगर का गाना रिलीज करेंगे उन्हें भी नहीं पता है हमारे एक सहेली हमारे इंडस्ट्री के जो न, बहुत बड़े सिंगर्स है ये मेरे सब दोस्त है तो वो कहते हैं कि अरे मैं गाकर तो आई हूँ पता नहीं रिलीज होगा की रिलीज के दो तीन दिन पहले जब उनको मालूम पड़ता है देन वो फेसबुक पेज सब सोशल मीडिया पे वो लोग डाउनलोड करते कि प्लीज लिसन माई सॉन्ग इतना टफ हुआ है ये करियर जी। बड़े बड़े सिंगर्स हाँ बड़े बड़े सिंगर्स भी आज वेट कर रहे हैं कि हमें डायरेक्टर्स बुलाएंगे बहुत सा लॉबी हो गया है, बहुत सा आ, जैसे कि एक कंपनी एक आर्टिस्ट को प्रमोट करते तो उसी को करती बाकी क्या है तो म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी प्रेशर रहता है कि नहीं आप इसी सिंगर को लो तो ये करियर कीजिए उसको बट पूरे करियर करके मत कीजिए हॉबी फिर उसके बाद सक्सेस हो गई तो फुल फ्लेश गीतांजलि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारी युवा साथी जो इस वक्त विशेष मुलाकात कार्यक्रम आपको सुन रहे हैं उन्हें शायद पता चल गया होगा कि टीवी एंड फिल्म में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस तरह का ये फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री चल रही है और उसमें किस तरह से बातें हो रही है। वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस के साथ हमें बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथियों को जो टी एंड फिल्म में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उनको वापस एक बार ब्रेकआउट करके सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सही जगह पर हूँ अगर हूँ तो किस तरह से मुझे एंट्री करना है किस तरह से मुझे उसमें जाना है वो सारी शायद क्लियर हो गया होगा एक बार फिर से रीचेक एंड फिर से एक बार सोचिए कि फिल्म एंड टीवी में कैसे एंट्री करना है अगर जाना है तो वे आपको बता दिया गीतांजलि जी ने कि आपको कोई एक बिजनेस करना है या कोई जगह पे काम करना है साइड बाय साइड आपको इसको सीखना है सीखने के बाद फिर आपको धीरे धीरे अपना पैर जमाते हुए जब आपको लगा कि मैं यहां अच्छा सेटल हो सकता हूं तब आपको चेंज ओवर करना है तब तक नहीं करना है नहीं तो दोनों जगह के चीजें आपसे नहीं होगा ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे ये चीजें आपके साथ ना हो इसीलिए गीतांजलि जी की बात अच्छी लगी मुझे हाँ जी हाँ जी इनको कहना कि कई बार ऐसा होता है की हम आपको गवाएंगे आप इतने पैसे लगाओ किसी की भी यू नो भी इसमें नहीं आना चाहिए और लड़कियां भी आइए हम आपको इसमें गवाते उसमें गवाते नहीं एक प्रॉपर आप गुरु रखिए रियाज कीजिए सिंह गाना गा एक राइट माध्यम से जाइए किसी की भी इससे मत जाइए की लोग आके बताते की हम आपको गवाएंगे ये करेंगे तो उस बातों में मत आए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार होता है कि चलो मैं आपको एक ब्रेक देता हूं पैसा दीजिए ऐसा भी होता है तो ये सारी चीज़ों में ना आए प्रॉपर वे से जाइए प्रॉपर सीखिए प्रॉपर रियाज कीजिए प्रॉपर अपनी वॉइस को मेंटेन कीजिए और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोला जाता है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और एक ना एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही गीतांजलि राउत जी से और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं बहुत सारे राजस्थान एंड गुजरात के और पूरे भारतवर्ष में आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा के, के तौर पे क्या बताना चाहेंगे हाँ, मैं बहुत पहले से राजस्थान जयपुर कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं काफी शूटिंग्स जैसलमेर जयपुर में किया है मैंने एक मारवाड़ी फिल्म की थी मारी प्यारी लाडली अच्छा और हाँ और उसमें गाना था गोरी धीरे धीरे चाल लैंगो लटके लैंगो लटके छहंगे मनड़ो भटके छे पूरा गाना सहेलियों की बाड़ी में, में मेरा शूट हुआ था क्या बात है और मुझे अपना भूमि समझती हूँ और बहुत लकी है राजस्थान गुजरात मेरे लिए और मैं सभी का शुक्र गुजार उस भूमि से उन लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मेरा तह दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ मैं ओके गीतांजलि राव बहुत ही अच्छा जो यादें हैं आपने ताज़ा कराई आपका राजस्थान और गुजरात के लोगों से बहुत प्यार है उस भूमि से आपको प्यार है और आपने मारवाड़ी एक सॉन्ग के बारे में जिक्र किया तो आशा करता हूँ मुझे वो सॉन्ग मिले तो मैं लास्ट में उस गीत को सुनाऊँगा हमारे सभी श्रोताओं को और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया इसलिए रेडियो मधुबन आपका धन्यवाद करता है थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद रमेश जी ने मुझे बुलाया और आमंत्रित किया और सभी हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बहुत एन्जॉय किया होगा गीतांजलि राव की बातें सुनकर क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है तो हमें वो चीजें जो है कही कहीं ना कहीं टच करता है जो व्यक्ति खुद उस जगह पे होता है उसके बारे में बताता है तो बड़ा खुशी होता है वैसे ही फिल्मी दुनिया का जो हकीकत है वो हमने उनके शब्दों से जाना है तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे तो चलिए आप इसी तरह एन्जॉय करें खुश रहें मस्त रहें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम खमा गनी सुनते रहो मुस्करा आते रहो दीर दीर चाल, दीर दीर चाल। नहीं दुनिया धीरे धीरे धीरे धीरे नहीं दुनिया रहा छन छन बयास तो चेहरा तो कमाल पवन करोर तुम समान ए गोरी तोर तुमरी समान धीरे धीरे चल करी धीरे धीरे चल हल नहीं आजकल दुनिया रहा धीरे धीरे चाल करी धीरे धीरे चल भलो नहीं आजकल दुनिया रहा लो तो झूहर पुणी महु झरुणुड़ू बाजे पऊजी तोर पऊजी रच मयूर हठर तू छुईलु तू सतर टे कदी कला किोर मन को सी तोर मन को सान धीरे धीरे चाल करी धीरे धीरे चल हल नहीं आज दुनिया तुनिया रहा धीरे धीरे चाल करी धीरे धीरे चल हल नहीं आज दुनिया तुनियाँ रहा राति तो कहानी कहू पु प्रेम कहानी अमनीय तो कल के गीतर तुमेरी समागरी तोर धीरे धीरे चाल गली धीरे धीरे चाल भल नहीं आज कल दुनिया रहा धीरे धीरे चाल गली धीरे धीरे चाल भल नहीं आज काली दुनिया रहा झन घन पाया सब चेहरे कमाल पवन करोर चुनरी समाले तोर चुनरी समान एक तोर चुनरी समान सुन रि समा